श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंद पुर्वार उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं गले में कमल पुष्पों की माला है कानों में मड़िजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है परंतु यह है कौन कहां से आया है किसका दूत है इसने श्रीकृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है सबकी सब, सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। और उनमें से बहुत सी पवित्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा तो उनके सेवक सखा जी को चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तब उन्होंने विनय से झुककर सलज़ सलज्ज हास्य चितवन और मधुर बाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी उद्धव जी हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गाँवों के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है जब वेश समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है तब उसे वह धत्ता बता देती है जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तब वह उसका साथ छोड़ देती है अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं यज्ञ की दक्षिणा मिले कि ऋतवी लोग चलते बने जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता परीक्षित गोपियों के मन वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितने भी लीलाएं की थी उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगीं वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगी एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर कर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा हो वह गोपी भौरों से इस प्रकार कहने लगी गोपी ने कहा अरे मधु तू कपटी का सखा है इसलिए तू भी कपटी है तू तो हमारे पैरों को मत छो झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के बक्षसथल के स्पर्श से मसली हुई है उसका पीला पीला कुंकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है तू तो स्वयं भी तो किसी कुंकुम से प्रेम नहीं करता यहाँ से वहाँ उड़ा करता है जैसे तेरे स्वामी वैसा ही मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें उनका वह रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने ही पास रखें उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की क्या आवश्यकता है जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है वैसे ही वे भी निकले उन्होंने हमें केवल एक बार हाँ ऐसा ही क्या लगता है केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चीकनी चौपड़ी बातों में आ गई होंगी चित्तौड़ ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा अरे भ्रमर हम वनवासिनी हैं हमारे तो घर द्वार भी नहीं हैं तो हम लोगों के सामने यदवंशिरोमढ़ श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो परंतु नहीं नहीं वे हमारे लिए कोई नए नहीं, नहीं हैं हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी तू जा यहाँ से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुर वाशिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर वे नहीं हैं उनकी लीलाएँ कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं उनके हृदय की पीला उन्होंने मिटा दी है वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं ऐसा क्यों कहता है उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भावों के इशारे से जो वश में ना हो जाए उनके पास दौड़ी ना आवे ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं अरे अनजान स्वर्ग में पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है औरों की तो बात भी क्या स्वयं लक्ष्मीज भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है अरे मधुकर देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है मालूम होता है कि तू तो श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रुठे हुए को मनाने के लिए दूध को संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करने चाहिए परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की देख हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़ चलते बने अब तू ही बता ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए अरे मधुप जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था बेचारी सुरपणखा कामवश उनके पास आई थी परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे क्रूब कर दिया ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया बलि ने तो उनकी पूजा की उनकी मुँह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है अच्छा तो अब जाने दे हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो तो भ्रमर हम सच कहती हैं एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती श्री कृष्ण के लीला रूप करुणामृत के एक कण का भी जो रसा स्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं दिन दुनिया से जाते रहते हैं फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते वास्तव में उसका रस उसका चस्का ऐसा ही है यही दशा हमारी हो रही है जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया ब्याज के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया श्री कृष्ण के कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नखस्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं इसलिए श्री कृष्ण के दूध भौरे अब इस विषय में तू और कुछ मत कह तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरा बात कह